मनुष्य इस संसार के भ्रम में हो गया है कि जो है उसका पता नहीं और जो तीनों कालों में नहीं है उसके आसक्ति में फंस गया है जो पहले नहीं था शरीर बाद में नहीं रहेगा अभी भी नहीं के तरफ जा रहा है उसी में मैं बुद्धि और वस्तु में, में मेरे पने की बुद्धि ये अविद्या अविद्या मना जो विद्यमान नहीं है और विद्यमान जैसा देखे उसको अविद्या बोलते है इस अविद्या से ही अस्मिता पैदा हो जाती है देह का अहंकार आ जाता है और उसी से राग और द्वेष पैदा होता है राग द्वेष से चित्तमिन होता है और इसी से अभिनिवेश पैदा होता है तो ये अविद्या के बच्चे हैं, सब दुखों की जननी माँ है अविद्या अविद्या से अस्मिता आती है अहम अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश इसको पंच क्लेश बोलते हैं पंच क्लेश के होते ही षड विकार आ जाते हैं जन्मना दिखना बढ़ना रुग्ण होना वृद्ध होना और मर जाना ये अविद्या के कारण ही भाषता है कार आ जाते हैं। फिर इन शडविकारों के साथ उर्मिया आ जाती और उसी में जुलस्ता, जुलस्ता, जुलस्ता, जुलस्ता, जुलस्ता, एक जन्म नहीं कई जन्मों से बेचारा वही काम कर करके मर रहा है फिर करा फिर मरा करा मरा मरा करा करा मरा कितने तक कहे सुमेरों पर्वत से से गंगा का प्रवाह चले और गंगा सागर तक फिर बंद हो जाए तो गंगा के पेट में जितने बालू के कण हो सकते हैं वो तो शायद कोई गिन ले, लेकिन कितने जन्म भोग कर आया ये जीव अविद्या के कारण उसकी गिनती नहीं हो सकती इन दुखों से छूटने का एकमात्र उपाय है कि अविद्या को विद्या से हटाया जाता है जिसे प्यास को पानी से भगाया जाता है भूख को रोटी से भगाया जाता है ऐसे ही अंधकार को प्रकाश से भगाया जाता है राम ने दृष्टान दिया कि किसी जंगल में एक पुरानी गुफा थी बड़ी लंबी चौड़ी थी अंधेरा ही अंधेरा था बहुत प्राचीन थी उसमें कई अजगर और हिंसक प्राणी भी पड़े रहते थे जो आदमी जाता कि ये काला काला कौन है राक्षस है भूत है अंदर कौन है जरा देखने जाए जो देखने जाता तो अंधेरी गुफा में वो उलझ जाता बाहर नहीं निकल सकता भूल भुलाया जैसा था तो वही चट्ट हो जाता और जो चट्ट हो जाते वो प्रेत होके वही भटकते तो दूसरे को भी पकड़ के वही रखते गाँव वालों ने बहुत उपाय किए कोई मंजीरा लाया कोई तम्बूरा लाया कोई हारमोनियम लाया तो हे तबल जी कोई तबला लाया हे काले काले देव तू राजी हो जा हे काले काले देव तू प्रसन्न हो जा हे काली महाकाली कलकत्ते वाली तू तो अब किसी का भोग मत ले गांव के लोग तेरी शरण है सब भजन कीर्तन करके प्रार्थना करने लगे लेकिन वो काला भूत गया नहीं अंधेरा अथवा काली गई नहीं काली माता तो जगदम्बा है लेकिन वो काली माँ अभी दिया गई नहीं तो किसी ने माला लेके जब किया कि अब जा काली माँ नहीं गई कुछ ऐसे आए कि काली मां ऐसी तैसी ये राठ समझती क्या है उठाए डंडे गुफा के प्रांगण में ठोके खूब लेकिन वो काली गई नहीं किसी ने फिर पटाना चालू किया भोग धरा फिर भी काली गई नहीं तो कोई भोग लगाता है कोई गाली देता है कोई पुचकारता है कोई दंडवत करता है कोई मत्था टेकता है कोई माला घुमाता है कोई वहां अगरबती करता है लेकिन वो घने गुफा की अविद्या काली गई नहीं एक महात्मा है पूछा सारा हाल महात्मा ने कब पागल हुए हो? इस अविद्या को इस काली को भगाने के लिए मेरे पास है आइडिया मशाल जलाए, बोले चलो मेरे साथ लो मशाले ये माँ कहाँ रहती है ओ गुफा में चलते गए चलते गए देखा तो काली माँ आई नहीं और जो प्राणी थे वो भी पूछता भागे अपने अपने के नाम भाग ऐसे ही अविद्या को ज्ञान की मशाल से देखो तो है नहीं और दूसरे उपायों से जाती नहीं ज्ञान की मशाल से देखो तो है नहीं और दूसरे उपायों से जाती नहीं मेरे गुरुदेव सुनाया करते थे कि एक बार अंधेरी रात कारी कार्य गई ब्रह्मा जी के पास के प्रभु आपने मेरे को जीवन दान दिया लेकिन वो सूरज जो है ना मेरे पीछे डंडा लेके पड़ा रोज मुझे मार भगाता है जब तक वो होता है तब तक मैं घुट मरती हूँ वो जाता है तभी कहीं मेरा जीवन फिर शुरू होता है मैं सचमुचो मैं बहुत परेशान आप हाँ कृपा कीजिए सृष्टि करता है मैंने सूर्य का कुछ बिगाड़ा नहीं जी ने कहा ठीक है हम बुलाते बोले नहीं मेरे होते होते मत बुलाइएगा <laughs> मैं चली जाऊं फिर बुलाएगा रात सूर्य नारायण को बुलाया कि भाई तो उस माई के पीछे क्यों पढ़ाए बेचारे है तुम उनके पीछे क्यों पड़े होद खाके सूर्य नारायण ने कहा ब्राह्मण किसके पीछे बोले वो काली रात के पीछे तुम क्यों पड़े हो अमावस्या की रात या रात की पीछे क्यों पड़े बोले ब्राह्मण मुझे पता ही नहीं रात क्या होती उसको जरा बुलाओ मैंने कब उसके पीछा किया कब मैंने उसका कुछ बिगाड़ा जरा बुलाओ ब्राह्मण ने कहा वो तुम्हारे होते हुए नहीं आ सकती <laughs> तुम्हारे होते होते नहीं आ सकती तो बोले फिर वो फरियाद करती तो मैं सच्ची कैसे मानू मेरे सामने फरियाद करे गैर हाजरी में ही उसका अस्तित्व या फरियाद है तुम्हारे हाजरी में उसका अस्तित्व भी नहीं तो फरियाद कैसे? ऐसे आत्मज्ञान रूपी सूर्य की हाजरी में दुख का या अविद्या का अस्तित्व ही नहीं है तो फिर फरियाद कैसे? जब आत्मज्ञान का प्रकाश नहीं होता है तभी दुख अंधेरा और उसकी फरियाद अविद्या स्मिता राग द्वेश अभिनवेश जब निंदक लोग यंत्र करके क्रॉस क्रॉस पे पे में सफल हुए तो तो चढ़ाए जा रहे थे तो अविद्याग्रस्त लोगों के के बीच रहने कारण उनको भी वो अविद्या की स्मृति रही ओ माय गॉड मैंने इनके लिए कितना कितना अच्छा किया और ये बदले में क्या कर रहे तो ये फरियाद भी तो अविद्या से थी ये मेरे को क्रॉस पे चढ़ा रहे मैं मर रहा तो मैं शरीर को मान रहे और मरना भी शरीर का मान। जिन फिर जो पहले का अभ्यास था याद आया कि नहीं नहीं तेरी मर्जी पूर्ण हो। नहीं होती शरीर की मौत क्षण तो, तो जीस मे पुत्र थे लेकिन दूसरी क्षण भगवान के पुत्र होगा कि तेरी मर्जी पूर्ण हो और तेरी मर्जी पूर्ण हो कि घड़िया में जब चले गए तो फिर चार साल के बाद बाइबल भी बना और उनका यश भी चला तुम उस विद्या से ब्रह्म विद्या से अविद्या को हटा दो तुम ईश्वर में टिको फिर हवाएं तुम्हारे पक्ष में बहेगी ग्रह और नक्षत्र तुम्हारी और झुकाव करेंगे तुम्हारी देवी कार्य में सहायता तुम्हारी प्रशंसा और सेवा में लगेगा केवल तुम उस अविद्या को मिटाकर आत्मभाव में रहो लोग तुम्हारा काम करके अपना मंगल कर ब्रह्म में बैठे हो तो बड़ी से बड़ी आपदा सामने से आ रहे है। लेकिन तुम ब्रह्म में हो तो आपदा सीधी तुम्हारे पर आ रही उस क्षण तुम ब्रह्म में हो तो आपदा ले लेगी। भगवान बुद्ध बैठे थे ने देखा कि ठीक है कि इस आज खबर आज आज चटनी बना देंगे, कसर निकालेंगे हे संत जी खबर पठना से बुद्ध ध्यानस्थ थे और दुश्मनों पहाड़ पर जहां बुद्ध बैठे थे तलेट में पहाड़ से एक बड़ी सिद्धाई में चट्टान गिराई से बुद्ध के सिर पर जा ऐसी व्यवस्था थी। लेकिन बुद्ध होने के कारण प्रकृति ने क्या करा कि चट्टान किसी और छोटे मोटे पत्थर से टकराए उसके दो टुकड़े हो गए तो एक बुद्ध के दाए से निकल गया और एक बाएं से निकल गया और बुद्ध बच गए फिर भी बुद्ध को लगा क्या लगा कि उसके टकराव से जो एक छोटा सा पत्थर की कंकड़ी बुद्ध के पैर के अंगूठे में थोड़ा सा रक्त बहा ध्यान से उठे भिक्षुको को कहा कि हे भिक्षुको एक चट्टान टकराकर दाएं बाएं निकल गई मैं हेम खैम बच गया ये सम्यक समाधि का फल है लेकिन सम्यक समाधि में थोड़ी कचास के कारण मुझे ये कंकड़ी लगी अभी पूर्ण ब्रह्म में पूर्ण विद्या में पूर्ण आत्मभाव में होने में इतनी सी कमी थी इसलिए चोट लगी न्यायाधीश जजमेंट देने को खड़ा है बैठा है और तुम्हारे खिलाफ है क्योंकि तुम्हारे हाथ से उसके सबके भाई का मर्डर हो गया आवेश में आकर लथ मार दिया उसका भाई मर गया और उस, वो केस तुम्हारे पास उसी न्यायाधीश के पास आया और वो तुम्हारे खिलाफ जो जजमेंट लिखने जा रहा है और तुम उस समय भी आत्मविद्या में हो तो जज से वही लिखा जाएगा जो तुम्हारे अनुकूल हो जो तुम्हारे विशेष विकास के लिए हो वही लिखा जाएगा इतर लिखेगा तो उसके हाथ नहीं चलेंगे उसका हृदय उसको रोकेगा ऐसी महिमा उस परमात्मा देव की उस परमात्मा देव को अनुभव नहीं करने देती है वो अविद्या है यदु यदुवंशो को जब खतरा हुआ तो श्री कृष्ण ने कहा कि दान करो व्रत करो उपवास करो शुभ कर्म करो ताकि अशुभ का कोप घट जाए शुभ कर्म में से क्या होता है कि अपना है बहुतों को बांटा इस देह में जो अहंता है ममता है उस अहंता ममता को थोड़ा विस्तार मिला सर्वव्यापी इसी को शुभ मानते हो और क्या है बाकी तुम्हारे कुछ चीज वस्तु देने से कोई जगत वैसे भूखा मर रहा है तुम दे दोगे तो रोटी खा लेगा ऐसा थोड़ा है लेकिन अविद्या की संकीर्णता से तुम थोड़े विशालता की तरफ जाते हो इस देह के अहम की अपेक्षा तुम समाज में थोड़े व्याप्ते हो संकीर्णता का सोचने के बदले थोड़ा सोचते हो। रॉक्स पेलर, चिंता से, से, से भय लोभ इतना दुखी हुआ कि सा, पचास साल की उम्र के बाद तो उसका खाना खराब हो गया हार्ड हो गया हालाकि अठारह साल की उम्र में उसने करोड़ों रुपए कमा लिए थे मिलियन डॉलर कमा लिए थे इक्कीस साल की उम्र में रॉक्स पैलर ने इंडियन वैक्यूम कंपनी के ऊपर मालिकित कर ली खरीद ली थी और, और, और पैसे और पैसे और पैसे और पैसे मैं और मेरे पैसे तो खाना खराब हो गया नींद आराम हो गई डॉक्टरों ने दो पांच छह डॉक्टरों ने मिलकर सारा विश्लेषण करके ये बताया कि तुम छह महीने के अंदर मर जाओगे और स्वामी विवेकानंद के चरणों में पास पहुँच गया रॉक्स पेलर उन्होंने सलाह दी कि जो मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए सोच ले हो उसी तुम्हारा तो खराब हो गया नींद आराम हो गई अब मैं केवल इस शरीर में नहीं हूं सब में हूं सबके मंगल में मेरा मंगल सबके भले में से मेरा भला तो जो लोभ है उसको दान के द्वारा और जो भय है उसको परोपकार के द्वारा निर्भयता में बदलो तो प्रैक्टिकल वेदांत आ जाएगा आप अकाल मृत्यु नहीं मरेंगे जो पैसे कर रहा था और अपने लिए अपने लिए सोच रहा है बहुतों बहुतों के के लिए लिए लिए लिए अपने अपने लिए कर रहा है हॉल अभी भी गार्डन रॉक्स पेलर हाई स्कूल न जाने कितने कितने अच्छे काम में उसने लगाया जो छह महीने के अंदर मरने वाला था वो मरने के बजाय उसके शरीर की रिकवरी हुई और तेनवे साल तक मैं जिंदा हूं यह केवल सोचने का और करने का ढंग है तो ये अविद्या से अस्मिता देहंकार आता है अस्मिता से राग और द्वेष होता है और अस्मिता से ही अभिनिवेश होता है तो ये अविद्या मिटानी चाहिए तो रामजी दिन के दो भाग करें एक तो एक भाग साधु संघ करे आधी अविद्या उससे मिट जाएगी और एक भाग उसके चार भाग करते हैं जब समझो आठ घंटे लिया आठ घंटे साधु संघ साधु देवी कार्य साधु सेवा और आठ घंटे अविद्या मिटाने के लिए साधु संघ और साधु की देवी कार्य से आधी अविद्या तो उससे मिट जाएगी बाकी आधी अविद्या को मिटाने के लिए चार उपाय जप दो घंटे जप दो घंटे ध्यान दो घंटे शास्त्र विचार और भी है कुछ शुभ कर्मादि जो भी कुछ मान लो कि जिनको पूर्ण ईश्वर के तरफ जल्दी लगना है वो तो दिन के दो भाग कर दे लेकिन जिसको संसार में रहकर ईश्वर प्राप्त करना हो वो भी अपने समय के दो भाग कर ले एक भाग तो आजीविका भोजन के लिए और एक भाग मुक्ति के लिए समझो 16 घंटे 8 घंटे खाने लाने धोने में आदि में 16 घंटे तो 8 घंटे कमाने में लगा दे बाकी के 8 घंटे उन 8 घंटों में दो घंटा ध्यान दो घंटा जप दो घंटा शास्त्र विचार और दो घंटा साधु संघ जब शैने शैने अविद्या मिटने लगे तो फिर पूरा समय अविद्या मिटाने के रस्ते चला हे राम जी उन ज्ञानवानों की भली प्रकार सेवा करें उनकी बड़ा बड़ा उपकार है हजारों जन्म के पिता जो चीज नहीं दे सके हजारों जन्म की माता जो चीज नहीं दे सके करोड़ों मित्र जो चीज नहीं दे सके वो ब्रह्म विद्या उन ब्रह्म ज्ञानियों से ही मिलती है उनका बड़ा उपकार है उनसे उर्ण होना बड़ा मुश्किल है राम जी ज्ञानवान के चरणों में रहते हुए अगर खाना पीना नहीं मिलता है तो चंडाल के घर की भिक्षा करके ठीकरे में एक टाइम खा लेना चाहिए लेकिन ज्ञानवान वन की शरणों में पढ़ा रहना चाहिए। से ऊंचा है अन्य ऐश्वर्य भोगे तो अविद्या दृढ़ होगी मैं सुखी हूँ मुझे सुविधा मिली आपकी कृपा से मैं फोरेन जा रहा हूँ हमारी दासी की कृपा से जा रहे हैं हमारी कृपा से तो आप ब्रह्म में पहुंचते ये तो हमारी दासी की कृपा के चक्कर में है आप बाबा जी आपकी कृपा से राज्य मिल गया हमारी कृपा नहीं ये दासी की कृपा है ये अविद्या की कृपा है कि अविद्या महन जगत के तरफ ले जा रही है। हमारी कृपा थी तो हम ही मिल जाते आपको अभी अभी शरीर शांत हुआ एक संत का स्वामी परमानंद सिंधी जगत के लोग उनको जानते शिकारपुर वाला साई परमानंद बॉम्बे खार में और हरिद्वार में उनके बड़े बड़े आश्रम और जगह भी होंगे वो परमानंद के गुरु जी थे ऐसे ही फूक उनका लंगोटी पड़ी उनको लोग मस्त कहते थे अविध्या ऐसी मस्ती में रहता था कि जगत की चीज की सुनना लेना देना की दूर। तो रजवाड़ी जमाना था दो भाइयों में संघर्ष था चचेरे भाइयों में वो बोले मुझे गादी मिले वो मुझे मिले मुझे मिले तो एक ने तो षडयंत्र करके अपने उपाय किया कि मैं गादी न सिं और दूसरा आ गया उस बाबा के पास बाबा को बोला नहीं खाली बाबा के आगे प्रणाम मन। किया और मन ही मन प्रार्थना किया कि हे संत प्रव हमारे पिता देव हो गए हैं अब ये राजगद्दी का अधिकार मुझे मिले मैं राजा बनूंगा तो पहले पहले आपके चरणों में आकर शेष न होगा मनोती मान ली उसने उसने तो षडयंत्र चलाए लेकिन इसने मनोती मानी और थोड़ा शुभ चिंतन किया जो भी तो आप हरी बाजी मानो उसने जीत ली जिसके झोली में राज जा रहा था वहां से किसी कारण से इसके सिर पर राज के वो राज राजा साहब का और यूं दंडोत प्रणाम करे मस्तरा बाबा तो यही कोई आ जाए अभी भी मेरे पास उनका फोटो मिल सकता किसी किताब पर उठा बोले बाबा जी आपकी कृपा से मेरे को राज्य मिल गया बोले शाले <laughs> मेरी कृपा से राज्य मिला मेरी कृपा से मैं नहीं मिल जाता तेरे को मैं माना अविद्या से रहित ब्रह्म भाव मेरी कृपा से मैं नहीं मिलता तेरे मेरी कृपा नहीं है मेरी नौकरानी की कृपा है बापू आपनी दया थोरेन जाक मी मारी दासी दया थी हे जय श्री कृष्ण तो आधा अविद्या बाकी आपको आधा ही प्रयत्न करना है तत्वम तत्कथनम अन्यो न्य तत्बोधनम उसी पर ब्रह्म परमात्मा के विषय में सुनो उसी का कथन करो अपने संसाधक हो या संत तो उनके चरणों में श्रद्धा से बैठकर सुनो अपने बराबरी के का चिंतन करके शांत तो होते जाओ श्वास को देखो चल रहा है अविद्यमान शरीर है दुख आए तो भी अविद्यमान है क्योंकि दुख आया है पहले नहीं था अब आज में नहीं रहेगा धीरे धीरे नहीं के तरफ मेरा पति मर गया उस समय मेरे को जितना दुख हुआ अभी वो नहीं है सुबह मर गया था मेरा पति तो सुबह पति मरा उस समय जो दुख लगा अभी नहीं है और जो अभी है वो कल उतना नहीं रहेगा और छह महीने के बाद तो मेरा बेटे की शादी में मैं नाचूंगी गाऊंगी तो दुख पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा और अभी नहीं की तरफ जा रहा है तो अविद्यमान है लेकिन उसको विद्यमान मानते मुसीबत हो गई बहुत मजा आया मजा आया पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा और अभी करके थोड़ी देर में नहीं हो जाएगा ये अविद्या अविद्या ऐसा कोई कार्य बिब्य को नहीं ऐसा कोई जैसे गुफा में कालाना था ऐसा नहीं अविद्या अविद्यमान परिस्थिति अविद्यमान शरीर अविद्यमान दुख अविद्यमान सुख अविद्यमान को विद्यमान समझते हैं और जो विद्यमान है उसके लिए तत्परता नहीं है बस दुख, दुख आया उसके पहले भी विद्यमान था मेरा परमेश्वर दुख नहीं था तभी भी वो साक्षी परमेश्वर था दुख आया तभी भी वो विद्यमान है दुख चला गया तभी भी वो विद्यमान है जो विद्यमान का पता दे उसे कहते हैं ब्रह्म विद्या और जो अविद्यमान को सत्य दिखा दे उसको बोलते हैं मिथ्या परपंच देख दुख जिन अन्य जी देवन को देव तो सब सुख राशि है अपने अज्ञान ते जगत सारू तू ही रचे सर्व को कर आप अविनाशी अपना अज्ञान हुआ इसलिए अविद्यमान शरीर में मैं हो गया। अविद्यमान सुख दुख में सतबुद्धि परिस्थितियों में सतबुद्धि बदलती है फिर भी विद्यमान जो है वो नहीं बदलता बचपन के कपड़े बदल गए बाल्यवस्था का शरीर बदल गया किशोर अवस्था बदल गई जवानी बदल गई सब बदला लेकिन चेतन अबला आत्मा जो जो कहते है वो मैं जो बदलता है अविद्या इसका प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक चिंतन करें और बुद्धि को स्वच्छ करें जो बुद्धि निर्मल होती है जो ज्ञान का प्रकाश बढ़ता है कठिन नहीं है और ये आत्म विद्या जिसने पाली उसके लिए दूसरी विद्याएं सब खेल है हृदय तो नाम का लड़का था राम कृष्ण का भांजा था शायद वो बोलता था कि रामकृष्ण देव को कि मैं इंजीनियर बनू कि डॉक्टर बनू कृष्ण बोले तू डॉक्टर बनना है इंजीनियर बनना सब बनना बाद में लेकिन एक बार साक्षात्कार कर फिर बनने एक महत्वपूर्ण चीज को जान ले फिर छोटी छोटी चीजें जितनी भी जानना है तो जानते रहे और छोटी छोटी चीजें छोटे छोटे विषय छोटे छोटे सब्जेक्ट कितने तुम जानोगे कितने सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट हो जाओ सारे सब्जेक्ट जिससे सत्ता पाते हैं उस सत्ता को जान लो ना हम मस्तक के स्पेशलिस्ट भी पूरे नहीं होते एक मगज के होते दूसरे के होते कान के स्पेशलिस्ट अलग तो नाक के अलग अब पूरे शरीर के स्पेशलिस्ट तो नहीं खाली नाक में ही सारी जिंदगी खत्म यहां तो मगज के एक हिस्से में सारी जिंदगी अरे सारे ब्रह्मांड का जो सारे उसमें थोड़ा सा समय लगा दे बस हो गया पाश्चात्य पढ़ाई से बड़े हम लोग ठगे गए बहुत ठगे गए मैकालीन पद्धति है ना इम्पोर्टेंस दे दिया पाश्चात्य जगत की बात हो ऐसे बस आदमी बिख हो जाता है मेनप्लेट कर देते लोगों को बस अपने पास कितना आसानी से खजाना पड़ा है वो पता ही नहीं नई टेक्नोलॉजी आई है नया बहुत सीखने को मिलता है बहुत देखने को मिलता है अरे और बहुत परेशान हो रहे हैं बहुत अशांति है बहुत दुखी है बहुत करप्ट क्या क्या हो रहा है बहुत कामी बहुत क्रोधी बहुत लोगी मोहत मोहित बहुत डिप्रेस उधर मिलते सार बात को जानने का महत्व तो नहीं है इसीलिए सार बात मिलती है तभी भी आदमी को वो संस्कार नहीं पड़े तो जैसे डालडा की खाने की आदत है ना तो देसी घी की गंदगी अच्छी नहीं लगती ऐसी फालतू बातें सीखने की जो खोपड़ी में भर गया ना तो असली बात की कई मूर्खों को तो गंदगी अच्छी नहीं लगती तुम लोगों को अच्छी गंध लगती है तो समझो ये भी भगवान की दया है कुछ पात्रता है जब भगवान की दया है कुछ पात्रता है तो और थोड़ा सा अपना योग्यता बढ़ा लेने में तुम्हारे बाप का क्या जाता है तुलसी पुर्व के पाप से हरिचर्चा न सुहाय जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए पाप अगर जोरदार है तो ये ब्रह्म ज्ञान की बात रुचि नहीं है इसमें प्रीति नहीं होती पापी आदमी की पहचान है जो तो ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए कोशिश नहीं करेगा ये पापी मनुष्य की पहचान है शरीर को ही सुविधा और शरीर की डिग्रिया ही उसकी खोपड़ी में सार लगेगी तुलसी पूर्व के पाप से हरिचर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से जैसे बुखार के दबाव से भूख चली जाती है ऐसे पाप संस्कार के दबाव से ब्रह्म ज्ञान की भूख ही चली जाती है साक्षात्कार करने की भूख चली जाती है हकीकत में तो बालक जन्म लेता है तो भूख लेके आता है पापा ये क्या है बेटा चिड़िया ये क्या है बोले ये कौवा है अच्छा कौआ है तो ये क्या है बोले बेटा ये साइकिल है ये साइकल है ये क्या है, ये क्या है? कबूतल है बाप सुनाते सुनाते ड्यूटी पे चला गया फिर मां से सीखा जिस जो कोई मिलता है वो बच्चा पूछता है तो जानने की ज्ञान पाने की इच्छा तो जन्मजात भूख है ये क्या है ये क्या है ये क्या है, ये क्या है तो पूछता है लेकिन मैं कौन हूं ये पूछे उसके पहले उसके ऊपर रख देते नाम तू बब्बल है तू जबलू है तू गोबर गणेश है तू विजय है तू अजय है मैं क्या हूँ ये पूछे उसके पहले उसके ऊपर नाम थोप दिया नानक बोलते मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पहचान मैं क्या हूँ अपने मूल को जान ले ये शरीर का नाम रखा है बच्चे ये तो तेरे शरीर का नाम ऐसे शरीर तो कई पैदा हुए और चले गए ये शरीर का नाम रख दिया हेमंत उसकी जगह पर मोहन रखते तो अपने को तू मोहन मानता जुगलू रखते तो अपने को जुगलू मानता बबल रखते तो तो तो अपने अपने को रखते अपने को, राम मानता, तो ये जो नाम रख दिया पर, ये तो सुन सुन के तूने माना है, लेकिन नाम रखने के पहले भी तो तू था, शरीर के जन्म के पहले भी तो तू था तू कौन है माँ मा जम्मू मल मुंह माँ खट्टर मल माँ बस्सर मल माँ पकोड़ो मल तू मैं पकौड़ा मल पकौड़ा मल बसर मल खतर मल थोड़े हो अरे क्यों कचरा बीच नारायण में कचरा भाई, भाई। गांडा लाल छा गांडा ये तो शरीर का नाम है तुम कौन हो रोज खोजो अपने को मैं कौन हूँ आखिर? ये बनूंगा वो बनूंगा ये लेकिन हम कौन सी मुसीबत जो बनना चाहता है वो कौन है उसको भी तो खोजो अपना पता नहीं हा फर सारे गाँव की आप कौन है ये तो खोजो जरा आपने को तो जानते नहीं और चले दुनिया को ठीक करने के लिए अपने को तो जानते नहीं और चले दुनिया को निरोग करने को अपने को तो जानते नहीं है और चले है दुनिया को सुखी करने को अपने को तो जानते नहीं है और चले है दुनिया को उपदेश देने को है तो पागलों की मैं फिले संसार रोज खोजो अपने को मैं कौन हूँ आगे ये बनूंगा वो बनूंगा लेकिन हूं कौन सी मुसीबत जो बनना चाहता है वो कौन है उसको भी तो खोजो अपना पता नहीं हाँ, पिकर सारे गांव के आप कौन गौन ये तो खोजो जरा अपने को तो जानते नहीं और चले दुनिया को ठीक करने के लिए अपने को तो जानते नहीं और चले दुनिया को निरोग करने को। अपने अपने को तो जानते नहीं है और चले हैं दुनिया को सुखी करने को अपने को तो जानते नहीं है और चले हैं दुनिया को उपदेश देने को तो पागलों की मैं है संसार संसार एक पागल खाना है अविद्या की भांग पीकर सब मत वाले है एक दो की बात नहीं है जो भी आया वही अविद्या की भांग पी चला एक भूला दूजा भूला भूला सब संसार ऋण भूलिया एक गोरखा जिसको गुरु का था, गुरु के ब्रह्म ज्ञान का आधार वो ऋण भूला बाकी सब भूल में है, मुझे, मुझे, मुझे बारणियों मेरे तीन दो लड़के तीन बच्चिया मेरे एक मकान है मेरी ये दिखरी है अरे मूर्ख नंदन तू है क्या पता नहीं यह है तो ये लाया नहीं था ले नहीं जाएगा अभी मान रहा मेरा है मेरा है मेरा है हमारा हमारा हमारा अपने हमारा अपने आप को मारा करके मरो। अगर अपना कल्याण करना हो तो हफ्ते में एक दो बार शमशान में जाए मुर्दा जलता हो उस अपने मन को दिखावे देख ले ये आखिरी ठिकाना है आखिरी ये है ये जिसको महमे मानता है उसका ये हाल है बोल कहां तक तेरी मह में इसकी डिग्रिया बिग्रिया ये वो देख ले हम 10 साल के थे करीब मेरे पिताजी का देहांत हो गया तो हम गए थे केली को कॉमिल शमशान था अभी भी है तो वो हम गए कंधा दिया ही है फिर पास में ही देखा के बच्चों को दफनाने का है जो छोटी उम्र के होते हैं उनको दफनाते फिर हम मणिनगर से कभी, कभी कभी केली को मिल जाते है दस साल की उम्र 10 11 जो भी हो तो आके बैठते उस शमशान में अकेले किसी को साथ में नहीं लाते और वो जो छोकरे दफनाए जाते दस साल के नौ साल के पांच साल के हम अपने मन को बताते कि अगर अभी मर जाते तो ये है थोड़ा बाद में मरोगे तो पिताजी को जलाए वही आखिर तो ये क्या है तुम्हारा विचार विवेक पैदा होता वही राहरा हमको हम किसी ने बताया नहीं फिर भी ऐसे जाते थे उधर हम आपको तो बताते आप भी जाओ जो आपको नजदीक समझाना पड़े वहां जाओ मन को दिखाओ, देख बेटा। एड्रेस है। एक बैठे थे, कह दिया ये पीछे बस्ती है तो लोग गए देखा तो पीछे तो शमशान घाट है लोगो ने कहा महाराज आप बोलते बस्ती हमने पूछा बस्ती और आप थे पीछे बताया आगे थे बस्ती तो बोले आगे कितने भी कहीं भी जाए इधर के बस ही आखिर में आखिर एड्रेस है कहीं भी जाए ऑफिस में दुकान में जाए जाए प्रैक्टिस करने जाए डिग्री लेने जाए ये जाए ये जाए लेकिन आखिर अपने इलाके के शमशान के ही एड्रेस है इनका दूसरा एक महात्मा था उसको किसी ने बढ़िया साल उड़ा लिया तो जो नम्री थे आवारा लड़के गुंडे जैसे उन्होंने देखा अरे ये महाराज को इतनी महंगी साल क्या जरूरत साधु बाबा को क्या जरूरत तो कुछ साल लेके तो तो भागा होते तो महाराज उठे महाराज बूढ़े थे वो भागा गाँव के तरफ महाराज ने मुझ पे हाथ रखा के बेटा तेरे को नहीं छोडूंगा तू तो कैसे जाता मैं भी देखता हूँ ऐसे करके महाराज थोड़े दौड़े तो महाराज दौड़े फिर वो डायरेक्शन छोड़ के महाराज शमशान की डायरेक्शन में दौड़े बोले कुछ भी हो जाए बेटा नहीं छोड़ूंगा तो नहीं छोडूंगा। लोगों ने बोला नहीं छोड़ूंगा बोलते और वो तो बस्ती में गया और आप शमशान में जा रहे बोलो कितना भी भागेगा आएगा तो इधर ही <laughs> के डे होने अमेरिका एडा पछाड़ी हो इंडिया में इंडिया में इन दो भला हम शमशान कितना ही सत्य है कितना ठोस सत्य है तो जिसको तुम मैं मान रहे हो उसका एड्रेस तो वो है धम आ धम ये लेकिन जिसके लिए कितना कर रहे हो उसका तो आखिर हाल तो देखो इतने से हो हो थोड़ा सा राख इतनी सी कहानी सुबह का बचपन हंसते देखा दोपहर की मस्त जवानी शाम का बुढ़ापा डलते देखा रात को खत्म कहानी कईयों की कहानी खत्म हो गई से अपनी भी हो जाए उसके पहले अपने आत्मा को जान के सबका बाप बन जाए मुक्त आत्मा हो जाए ब्रह्मज्ञानी बन जाए जा, में भी पाने के के लिए लिए ही मनुष्य जन्म और बुद्धि बुद्धि मिली है पेट भरने के लिए इतनी की कोई जरूरत नहीं थी इतनी बुद्धि की कोई जरूरत नहीं थी पेट भरने के लिए तो थोड़ी सी बुद्धि काफी है पशु पक्षी भी अपना पेट भर लेता है पशु भी अपने पेट भर लेते पक्षी भी अपने बच्चों की चोचे भर लेते है मनुष्य को इतनी सारी बुद्धि दी है तो हृदय में राजा का ज्ञान भर के मुक्ति का अनुभव करें इसीलिए मनुष्य जन्म मिला है खोपड़ी में दुनिया को भर के सर्टिफिकेट लेके आ आखिर क्या उत्तम मनुष्य तो वह है कि आग लगने के पहले कुआ खोद ले उत्तम मनुष्य तो वह है बाहर का पानी घर में घुसे उसके पहले सुरक्षित हो जाए ऐसे उत्तम मनुष्य तो वह कि मौत आके गला दबोचे उसके पहले अपने अमरता में पहुंच जाए और मौत ऐसा थोड़े की साठ साल के बाद आएगी चालीस साल के बाद आएगी ऐसा कोई नहीं आप ये नहीं कह सकते कि मेरे उस, मेरी मौत साल के बाद होगी हो सकता कि कल भी हो जाए हो सकता की मेरी मौत अभी भी हो जाए फ्लाइट टर्मिनल नंबर स्व से उठेगा ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर स्व से उठेगा बस फलाने स्टैंड से उठेगा लेकिन तुम्हारा शरीर कौन सा स्टैंड से कब उठ जाए कोई पता नहीं और गाड़ियों का तो कुछ निश्चित तो होता है टर्मिनल होता है स्टेशन होता है प्लेटफॉर्म नंबर होता है लेकिन तुम्हारी ये ग्यारह नंबर की गाड़ी दो दोपहर वाली इसका तो कोई ठिकाना नहीं कहीं से भी उठ के चला जाए सिकंदर मर रहा था उसकी मां रो रही थी बोले माँ मुझे भी आराम से मरने दे तीन दिन के बाद मैं कब्रस्तान में तू आना तेरे साथ उठ खड़ा हूँ मैं मा। माँ को ढांडा समी मान देखा के चलो सिकंदर है बड़े काम किया है तो ये हो सकता कि अभी भी ऐसा कुछ हो आराम से रहने लगी वो आराम से मरा मरने के पहले उसने क्या करा अपने मंत्रियों को बताया कि जाते जाते मेरी इच्छा पूरी करो एक राज्य के जितने भी डॉक्टर हैं वैद्य हैं उपचार जानते वो मेरी मेरे जन्नादे के पीछे उनके सरघर्ष निकाल लोगों को पता चले कि जब मृत्यु आती है तो सारे डॉक्टर और वैद्य झक मार के रह जाते मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता दूसरा ये काम करना कि मेरे राज्य के जो कोष है खजाने उनकी कुंजियां खच्चरों पर लाद के ले चलना लोगों को पता चले कि इतना हाइसो हैसो करके खजाने कट्ठे किए लेकिन उनकी कुंजियां भी एक साथ में नहीं ले जा रहा है तीसरी बात यह करना कि जल था, जल, जल विभाग का सैन्य थल का सैन्य अब वायु का सारे सैन्य के अग्रगण्य लोग पीछे पीछे चले लोगों को पता चले कि इतने सारे संरक्षक होते हुए भी मौत से कोई नहीं बचाया और चौथी बात यह करना कि मेरे दोनों हाथ से निकाल देना बाहर खुले रखना हाय हाय हाय किया लेकिन एक कोड़ी नहीं ले जा रहा मैंने तो अपनी जिंदगी बर्बाद की अकल बर्बाद की इस नश्वर चीजों में दूसरे लोग बर्बादी ना करे ऐसा सीख तो देता जाऊ कम से कम तो। ओह मर गया सिकंदर दफना दिया तीसरे दिन ओ माँ रात को दूसरे दिन रात को नींद नहीं आई कि कब सुबह हो अपने इतने मशहूर बेटे को उठा के ले आऊ जगह के गई माँ सुबह सुबह कब्रस्तान बेटा बेटा बेटा सिकंदर सिकंदर दो चार पाँच दस बार आवाज मारा हूँ कबर के आगे अब देखा कि उठ नहीं रहा है तो माँ आटा धैर्य टूटा जोर से चिल्लाई बेटा सिकंदर कब्रस्तान का जो चौकीदार था वो भागता हुआ आया बोले माई क्यों चिल्ला रही है सुबह सुबह बोले मैं अपने बेटे को बुलाने कौन सा बेटा तेरा बोले सिकंदर बोले सारे सिकंदर सोए हुए हैं कौन से सिकंदर को बुलाती है? जब जिंदे थे तो मैं ये हूं मैं ये पाना है ये करना है ये करना है किसी का छोटी कल्पना किसी की बड़ी कल्पना लेकिन कल्पना के सिकंदर सारे सोए हुए तो तेरे को ऐसे ही पटाया होगा कोई सिकंदर विकंदर अब उठता नहीं सिकंदर दारा कारू न खजाने जा मालिक हथे खाली बेचारा हल्या सिकंदर और दारा कारून खजाने के मालिक एक रुपया चांदी का कोई देगा तो मैं अपनी बेटी शादी करा दूंगा ऐसा करके भी रुपया नोच लिए नहीं रुपया तो कौन देगा आकर एक युवक मुसलमान ने सोचा कि की लड़की एक रुपया में मिल सकती है चांदी के सिक्के चल। तो माँ को बोला अम्मा कुछ भी हो जाए एक रुपया नहीं तो मैं खाना नहीं खाता माँ ने कहा की कारून का, का राज्य एक रुपया कहा है किसके पास सारे रुपए खजाने के वाले तामे के वैसे चांदी का रुपया अभी अभी अभी तेरे मर गए दो हफ्ता ही नहीं हुए वो पीड़ा तो अभी मिती नहीं तू पीड़ा क्यों दे मरने की लड़के ने तो फंदा बांधा बोले मैं तो फांसा खाके मरता हूं उसकी माँ रोई चीखी क्या करू सुनसान हो गई तो अल्लाह का अल्लाह जो आत्मदेव है ज्ञान का प्रेरक है ईश्वर है उसने पूर्णा हुआ माँ को आईडिया आ गया बोले हाँ अपने छुपाया हुआ एक रुपया था जो तुम्हारे अब्बा जान को कब्रस्तान में उनके मुंह में पड़ा है अपनी कब्र खोद कर अब्बा जान के मुंह से निकाल ले वो रुपया जा बेटा राजा को दे दे और शादी करके आ जा राजकन्या से उसने बाप की कब्र खोदी दी रुपया लाया कारून को दिया बादशाह को लो भाई कारून ने बोला सच बता के रुपया कहाँ से लाया नहीं तो तेरे को फांसी चलाता उसने सच बता दिया लड़की बड़की तो क्या देना था कारून को आइडिया मिल गई कि रुपया कहाँ है सारा कब्रस्तान खुलवा दिया खुदवा दिया सारे मुर्दे मुर्दे सारे ये मुजारे बजारे की ऐसी तैसी करती सारे रुपया निकलवा लिए ऐसा था रुपयों का बगर वो कारोंगी उस रुपए में से एक टक्का भी नहीं लेगा बिल्कुल पक्की बात बोल रहा हूं मैं इतना रुपये का प्रेम सारे मुर्दे खुदवा दिए मुर्दों के मुंह में से रुपए निकाल दिए खजाने में भरे घूमते घामते गुरु नानक गए और कारुम को टक्का पकड़ा दिया बोले बादशाह सलामत और तो हम फकीर तुमको क्या सेवा दें ये एक टक्का डिपोजिट करते तुम्हारे पास बोले एक टक्का डिपोजिट कितने दिन के लिए कर रहे हैं महाराज ये तुम तो अजीब बात करते बोले कितने दिन क्या यहाँ तो जरूरत नहीं हम वहीं लेंगे बिस्त में दो जग में जहां भी तुम हो हम वहीं ले लेंगे बोले महाराज वहाँ कैसे लोगे बोले क्यों यार इतना खजाना ले जाओगे तो एक टक्का भी ले जाना भैया इतना तो कम कर <laughs> ले भगवान ईश्वर में टिक जाओ बस बाप भी आजकल ऐसे ही नौकर में एक दूसरे को क्या देगा दूसरे को क्या देगा ब्रह्मा का देगा दूसरे को बढ़िया दिखा बेटा मेरे को बन के दिखा। बेटा मेरे को, को चना चोर गरम वाला बोलता बेटा मेरे को चवाने वाला होके दिखा जो चना चोर गरम बेच रहा है तो अपने बेटे को बोलेगा तू बेटा गरम मत बेचना खाली गु की दुकान का मालिक हो के हम तो पो ला पो ताना गल्बा चोकरा के बेटा। तो ने बेटा बेची दुकान वालों देखा कम से कम जानी दुकान पांच हजार शाक ए दुकान का उनके अपनी कैपेसिटी कल्पना की जो नौकरी कर करके जिये या अज्ञान में जिये वो बोलेंगे ऐसा होके दिखा बेटा ऐसा होके दिखा लेकिन सच्चे महापुरुष बोलते हैं कि ऐसा होके दिखा ऐसा होके दिखा फिर क्या हो गया अपने को जान ले देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया ना छेड़ो मुझे यारों मैं खुद को मस्तान हो गया ब्रह्म के दिखा तो पता चले ये होके दिखा वो होके दिखा दिखा लिया फिर क्या हो गया वाह बस वाह भाई वाह ये दो शब्द सुनने के लिए आंखें आवानी दे, दे उम्री दे हाँ भाई हो गए वाहन वा, वा, कहेंगे मानू ही चाह नाह देखा रहे वाह वाह बसिन वा, इससे तो अपने आत्मा को तो नहीं जाना मुक्ति का तो अनुभव नहीं हुआ बर्डन टेंशन बोद्रेशन तो नहीं जाएगा और बढ़ेगा बर्डन टेंशन बेशन होके तो दिखाओ फिर देखो क्या होता है <laughs> बनोगे तो बिगड़ोगे जानोगे तो तरोगे कुछ बनके मत दिखाओ जान लो अपने को बस बन से बगर से जान से थे तर से बनेगा वो बिगड़ेगा जानेगा वो तरेगा कुछ बन के दिखाना क्या आप क्या आई इसको जान लो बस बनके क्या दिखाना जो बनेगा वो बिगड़ेगा जो भी चीज है बनती वो भी है वो बिगड़ती है लॉजिकल सिद्धांत है जो भी बनेगा वो बिगड़ेगा वकील बनेगा तब भी बिगड़ेगा डॉक्टर बनेगा तो भी बिगड़ेगा सेठ बनेगा तो भी बिगड़ेगा कुछ भी बनेगा तो बिगड़ेगा जानेगा तो तरेगा ऐसा कह देने बेटा अपने को जान के दिखा दे बन के दिखा दे नहीं जान के दिखा दे बस एक भूला भूला भूला सब संसार वे भूलिया एक गोरखा जिसको गुरु का आधार इसने गुरु की बात का आधार पकड़ लिया गुरु के सिद्धांत का आधार पकड़ लिया वो इस भूल से निकल गया बाकी सब भूली भूल में एक बार गोरखनाथ के बड़े बड़े शिष्य कट्ठे हुए बोले सबसे बड़ी चीज क्या है दुनिया में किसी ने कहा सबसे बड़ी पृथ्वी है दूसरे ने कहा बेवकूफ वे हो पृथ्वी से तो जल तत्व तो ज्यादा है जल की एरिया बड़ी तीसरे ने कहा नहीं नहीं आकाश बड़ा है चौथे ने कहा पागल हुए हो प्रकृति बड़ी है पांच महीने का नहीं नहीं मुझे तो गुरुजी कहेंगे वही समझ में आएगा गोरखनाथ जी को प्रार्थना किया गुरुजी सबसे बड़ी चीज क्या है बोले सबसे बड़ी है भूल कि अपने को जानने नहीं देते और वो बढ़ा वो बढ़ा वो बड़ा तू अपने को जान तो सारे बड़े छोटे तो प्रकृति भी छोटी हो जाएगी जल तत्व भी छोटा तेज भी छोटा वायु तत्व अपने ब्रह्म को जान सबसे बड़ी है भूल जो अपने को जानने नहीं देती उस भूल को निकालते बस सबसे बड़ी है भूल सबसे ज्यादा भारी कि ब्रह्म को जीव बना रखी ब्रह्म को फिर शरीर बना रखे और शरीर से फिर ये बन जाऊ वो बन जाऊं वो बन जाऊं करके सारी जिंदगी खराब कर देते एक जिंदगी नहीं चौरासी लाख लाख ज़िंदगियां खराब कर देते सबसे बड़ी है भूल गोरखनाथ से पूछो तो वो बोलेंगे सबसे बड़ी है भूल सबसे भारी है भूल अपने को तो जानते नहीं युधिष्ठर को नाराज जी ने कहा कि तुम रो रहे हो कि आए रे आए धृत राष्ट्र को मैंने कहीं तकलीफ तो नहीं दिया रातों रात चले गए क्या पता अब वो कैसे खाते पीते होंगे अरे युधिष्ठर अपना दुख तो मिटाए नहीं और चले दूसरे के दुख की चिंता करने को समय तो तुम्हारा भी तो आ रहा है राज्य भोगने में कितना समय चला गया कब मर जाओ कोई पता नहीं अपना काम तो कर लो वो उसको लोका हो क्या होगा उसका क्या होगा अरे तुमने अपने को जाना नहीं तुम्हारा क्या होगा युधिष्ठर को मैणा मार दिया नारद जी ने युधिष्ठ ने राजपाट छोड़ दिया चल पड़े अपने को जानने के रास्ते ऐसे होते हमारा दो शब्द भी पकड़ ले और चल पड़े कहावत होती है टट्टो के टारो काजी के इशारों बुद्धिमान को इशारा ही काफी हो जाता है क्या मैं कौन हूँ रोज खोज रात को सोते समय पूछ अपने मैं कौन हूँ वास्तव में कुछ पढ़ा लिखा तो बुद्धि में गुस्सा बुद्धि में संस्कार पड़े मन में पड़े लेकिन उसके बाद भी कोई है वो कौन है सबका सार मिल जाएगा तो बड़ा बड़ा काम हो जाएगा बुद्धि बढ़िया है कि ऑर्डिनरी पहचान क्या कि संसार के विषय विकार से वैराग्य हो और परमात्मा को पाने की इच्छा हो रही है तो समझो बुद्धि श्रेष्ठ है परमात्मा को पाने की इच्छा जगा रहे संसार से वैराग्य जगा रहे वो किताब सतशास्त्र है लेकिन जो संसार में और डीप में घुसने को दिए जा रहे हैं, वो सतशास्त्र नहीं, वो कचरा किताब है वो कचरा भर रहा है संसार का और भी कचरा किताब और सतशास्त्र में फर्क है संसार में ये जानूं, ये टेक्नोलॉजी जानूं, ये जानूं, ये जानूं जानू, और भरो खोपड़े में हाय राम, इतना कितना बड़े? बोलते गोरखनाथ बैठे थे नेपोलियन वहां गया कि कोई हिटलर था क्या हिटलर जैसे गोरखनाथ से बड़ा प्रभावित हुआ बोले महाराज कोई सेवा बताओ महाराज ने मुर्दे की खोपड़ी थी उनके पास तुम्बा तुम्बा में योग शक्ति का संकल्प करके दिया बोले इसमें थोड़ा भिक्षा दे दो बोले महाराज मैं इतना बड़ा सम्राट इसमें आटा दाल क्या दूंगा मंत्री को बुलाया बोले इसको हीरे मोतियों से भर दो और खजाने के हीरे मोती डाले थे खोपड़ी में अभी कमी दूसरा तीसरा सब खजानों से थोड़ा थोड़ा मुट्ठी-मुट्ठी डाला लेकिन कहीं चलो चल -छल तो हुआ नहीं फिर सिकंदर के पास आए बोले ये ऐसी खोपड़ी है कि भरती नहीं सिकंदर ने अपने हाथों से भरा नहीं भरी फिर पूछा गोरखनाथ से महाराज आखिर ये क्या है बोले क्या है ये तेरे जैसे की खोपड़ी है और क्या <laughs> तेरे पास इतना है तो भी नहीं भरे ऐसी तेरे जैसे किसी खोपड़ी है और क्या है इतना इतना जरा सा सा खोपड़ी कितना भरोगे भाई अभी नहीं भरता नारियल है और क्या है कह देख लो ना आपका माफ कर लेना क्या है इतना नारियल है और क्या है कितना कितना भरो मेरी गाड़िया इतना ही है मेरा इतना, ये, मेरा इतना ये, ये, ये। कितना भरोे ये खोपड़ा ऐसे ही पड़ा रहेगा शमशान में वो भी तो सोचो कितना भरोे इसमें ऐसे तो अपने अंतर या परमेश्वर तत्व का जगह जो भरा भरा आया है सारा ब्रह्मांड का स्वामी है महान चीज को पाने के लिए थोड़ा समय दे के तुच्छ चीजों का सबका स्वामी बन जा का मटिन भतरीजा थी छू जरूर है खुद खुदा बन भगवान बनकर जी मत पुजारी बन मत गुलाम बन स्वामी बनकर जी मत भोग का कीड़ा बन योगी बनकर जी मन मत तुच्छ बन शहशाह बनकर जी अभी जो मनुष्य जन्म नहीं, में नहीं करेगा तो कब करेगा वो बोले तीन लाख दो तीन लाख बच्चे बैठते आईएस की परीक्षा में उसमें करीब दस हजार पास होते ऐसा मेरे को बताया और उसमें से भी पोस्टिंग जब होता है तो 600 सौ होता है बाकी सब गिनली बजाओ टन टन पारो बेचारे <laughs> आई एस होना भी तो भाई क्यों कह लगता लोग ब्रह्म ज्ञान के लिए चले कु होगा ब्रह्म ज्ञान लेकिन जितना तीव्रता से चले से चलो तो लाख लाख लाख आईएएस पास हो जाए तो तो तो नहीं नहीं होगा हर साल डिस्ट्रिक्ट है तो सूक्ष्म प्राप्ति में जितना जितना आदमी है उतना ही अंतक जितना अंतक है उतना ही परमात्मा पद है इसलिए राजनीति में दूसरे को गिरा के आप चढ़ सकते हैं आध्यात्मिकता में तो आप चढ़ गए आपको कोई गिराएगा नहीं आप दूसरे को भी उठाएंगे क्योंकि आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं उसका कल्याण हो जाएगा राजनीति भी क्षेत्र है और अध्यात्म प्लेटफॉर्म संवादी है राजनीतिक शोषक क्षेत्र है और आध्यात्मिकता पोषक क्षेत्र है राजनीति में अपने अधिकार की चौकने होकर रक्षा की जाती बढ़ाया जाता है और अध्यात्म में प्रयत्न करके अपने अधिकार का फायदा बांटा जाता है फिर भी अपना अधिकार घटता नहीं होता ये बात है इसलिए नेता से ज्यादा निश्चिंत संतो संत का जीवन होता है वो भले राजा है तो संत महाराज महान राज मिला है दास कबीर चढ़ो घरों पर राज मिलो अविनाशी अविनाशी राज बड़ा महाबाहु हो बड़ा तेजस्वी हो बड़ा बुद्धिमान हो बड़ा यशस्वी हो बड़ा अक्कल वाला लेकिन आत्मज्ञान के रहित है तो वो गधा है कोई छोटा गधा कोई बड़ा गधा गधे बालठी करतेर करे ऐसे कोई थोड़े पैसे थोड़ा मकान थोड़ी डिग्री मरे तो कोई बड़ी डिग्री बड़ा मकान ज्यादा पैसा छोड़ के मरे बाकी हमारा तो गधा मजूरी करके ना कोई बिग डम केमकी कोई, <laughs> कोई बड़ा गधा कोई छोटा गधा राम सुख दास करें और क्या हो कोई <गे> कोई थोड़ा थोड़ा छोड़ के मरा छोटा तो तो तो संसार की चीजें धापी कमा किया मैंने इतना कमाया इतना कटा के तो कहीं से खींचा यहाँ ढेर करके मरा कोई छोटा ढेर करके मरा बाकी सब ढेर करके मरने वाले गधे ही है जिनको बिग हमारे हमारे गुरुदेव गुरुदेव और बोलते बोलते थे। का है। गुरुदेव बोलते थे। धन कठो तो कोई साधारण गदोह ये पटापटी गदो है। को, कोई साधारण गधा तो ये कोई पटापटी गधा है तो जरा बड़ी डिग्री और बड़ा ढेर करके गया बाकी क्या क्या उसको मजूरी किया और क्या बड़ी डिग्री के लिए और बड़े धन और बड़े मकानों के लिए ज्यादा मजदूरी करके बड़ा रख के गया तो बड़ा गधा है पटापटी गो खी चो बो छो कोई साधारण गदो कोई पटापटी गदो बो छाजा कबीर जी ने कहा भलो भयो ग्यवहार इससे तो वन पर अच्छा कि जिसको जगत की माया तो नहीं घुसती परमात्मा के रास्ते तो चल लेता है वो अच्छा भलो भयो ग्यवहार जा ही न्यापी जगत की माया जो ईश्वर से मिलाने का काम है उसको इम्पोर्टेंस दे ब्रह्म विद्या देने के लिए तैयार हुए ये मेरी पूजा का फल है सारे सेवा का पूजा का सारे अच्छे कर्मों का फल यह है सारी सेवाओं का ब्रह्मज्ञानी के शरीर न माने उनको बाहर के अपनी खोपड़ी से न तोले शास्त्र के अनुसार पुरुषों की आज्ञा आज्ञा सम्य हिंसा है बस सेवा गुरु की आज्ञा गुरु का संकेत पकड़ ले लेगा अपना कल्याण ले, हो जाता है साक्षात्कार साक्षात्कार के रास्ते जो मदद करता है वो सब काम करना है और साक्षात्कार के रास्ते से जो ब्रेक लगाता है उस काम को इम्पोर्टेंस नहीं देना है बस जो ईश्वर से मिलाने का काम है उसको इम्पोर्टेंस दे